अध्यायस्य स्वाध्यायो अंतरगत, व्याख्यानस्या, भी स्वाध्यायो भविष्यति भविष्यति अन्य तत्र व्याख्यान सेवाध्या ओम न तम विदाथ इतनी प्रथमानी पदानि सन्ती आपको पृष्ठ संख्या कौन सी देखनी है सो, सो।, सो। स्वाध्याय करके -कर कर कौन कौन आए हैं अच्छी बात है ओ न इमा जजा प्रावृता पदार्थ हे मनुष्य जैसे ब्रह्म को न जानने वाले पुरुष निहारेण प्रावृता धुएं के आकार के कोहरे के समान रूप अंधकार से अच्छी प्रकार ढके हुए सत्य युक्त व्याख्याएं भाषण वर्णन विचार करने वाले या असत्य युक्त विवरण देने वाले असुत्रिपह प्राणपोषक च और उक्त योगाभ्यास को छोड़कर शब्द अर्थ के खंडन में रमण करने वाले चरंती व्यवहार करते हैं वैसे हुए तुम लोग तम उस परमात्मा को न नहीं विदाथ जानते हो यह जो इमा इन प्रजाओं को जजान उत्पन्न करता है और जो ब्रह्म युषमाकम तुम अधर्मी अज्ञानियों के अंतरम मध्य में रहता हुआ भी दूरस्थ के समान बभुव है तथा जो अन्यत कार्य कारण रूप जगत और जीवों से भिन्न है भावार्थ जो आदि व्रत आचार विद्या योगाभ्यास धर्म के अनुष्ठान सत्संग और पुरुषार्थ से रहित हैं वे अज्ञान रूप अंधकार में दबे हुए ब्रह्म को नहीं जान सकते जो ब्रह्म जीवों से पृथक अंतर्यामी सबका नियंता और सर्वत्र व्याप्त है उसको पवित्र जीवात्मा ही जान सकते हैं अन्य नहीं व्याख्यान व्याख्यान हे जीवो जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनाने वाला विश्वकर्मा है उसको तुम लोग नहीं जानते हो इसी हेतु से तुम निहारेण अत्यंत अविद्या से आवृत मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हो इससे दुख ही तुमको मिलेगा सुख नहीं तुम लोग अशु केवल स्वार्थ साधक प्राणपोषण पोषण मात्र में ही प्रवृत् हो रहे हो उक्त शाशी केवल विषय भोगों के लिए ही अवैध कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हैं, उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी परब्रह्म से उल्टे चलते हो अतएव उसको तुम नहीं जानते प्रश्न वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं या नहीं उत्तर ब्रह्म और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है जीव अविद्यादि दोषयुक्त हैं तथा ब्रह्म अविद्यादि दोष युक्त नहीं है इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक न थे न होंगे और न हैं। कि व्याप्य व्यापक आधार अधेय सेव्य सेवक आदि का संबंध तो जीव के साथ ब्रह्म का है इससे जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं इति स्वाध्याय।